महाभारत आश्चमेधिक पर्व वैष्णव धर्म पर्व अध्याय बयानबे कपिला गाँव में देवताओं के निवास स्थान का तथा उसके महात्मा का अयोग्य ब्राह्मण का नरक में ले जाने वाले पापों का तथा स्वर्ग में ले जाने वाले पुण्यों का वर्णन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 देव देवी देवदेव कपिला यदा यदाप्रायदीय कथम सर्वुचांग सु दैवता देवदेवेश्वर जो कपिला को ब्राह्मण को दान में दी जाती है उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं या कपिला कपिलाक्ता दसचैव तवया मम कपिला आपने जो दस प्रकार की कपिला बतलाई है उनमें से कितनी कपिलाए पुण्यमयी मानी जाती हैं युधिष्ठिण मुक्तह केशव सत्यवाक्तदा गुह्याम परम गुह प्रवक्तो मुपचक्रमें राजन पवित्रं वै रहस्यम धर्ममोत्तम युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उस समय सत्यवादी भगवान श्री कृष्ण गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय कथा कहने लगे राजन मैं परम पवित्र गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ सुनो इदम पठती युण्यम कपिलाय पुण्य फलम सुनो जो मनुष्य सवेरे उठकर कर मुझ में भक्ति रखते हुए इस परम पुण्य में उत्तम कपिला दान के महात्म का पाठ करता है उसके पुण्य का फल सुनो मनसा कर्मणाचा मतपूर्व युधिष्ठि पापम रात्र हन्या पाठक युधिष्ठि इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में मन वाणी अथवा क्रिया द्वारा जानबूझकर किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है वर्तमान श्राद्धे द्विजान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 जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्तिपूर्वक सुनता है उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं अतः परम विशेषम तो कपिला नाम ब्रवीमित कपिला प्रोक्ता दस राज चतस्र प्रवराह पुण्या पाप विनाशना अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बतला रहा हूं राजन पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकार की कपिला बतलाई है उनमें चार कपिलाए अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली है पुण्या तथा रक्ताक्ष पिंगला पिंगलाक्षिच या गौत पिंगल पिंगला एता प्रवरा पवित्रा पाप नाशना नमस्कृता वा दृष्टा वा घनति पापम स्वर्ण कपिला रक्ताक्ष पिंगला पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला ये चार प्रकार की कपिलाएँ श्रेष्ठ पवित्र और पाप दूर करने वाली हैं इनके दर्शन और नमस्कार से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं यस्य ही ता कपिला गृह पाप प्रणाशना युदे युदे ये कपला जिसके घर में मौजूद रहती है। वहां श्री विजय और विशाल का नित्य निवास होता ज दघना चिदशा सर्वे घृतेन तो हृताशन इनके दूसरे भगवान शंकर दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्निदेव तृप्त होते हैं कपिला जागृत पायसमें भाष्येभ्य सक पाप ही प्रमुद कपिला गौ के घी दूध दही अथवा खीर का एक बार भी श्रोत्रीय ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है जितेंद्रियः कपिलापञ्च यह कृप अहोरात्र चांद्राय जो जितेंद्रिय रहकर एक दिन रात उपवास करके कपिला गौ का पंच गव्य पान करता है उसे चांद्राए से बढ़कर उत्तम फल की प्राप्ति होती है सौम्य मुहूर्ते तत्प्रा शुद्धात्मा शुद्ध क्रोधानृत विर्मुक्तो जो क्रोध और अमर्ष को त्याग करके मुझ में चित्र लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौके पंच का आचमन करता है उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है कपिला पंचगव्येन समेण पृथक पृथंग यो मत प्रतिम्वा शंकर स्नापयेदे यस्तो सोस्व एध फल जो विश्व योग में पृथक पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंचगभ्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है उसे अश्वे यज्ञ का फल मिलता है पाप स मुक्त पाप शुद्धात्मा वरशोभि ममलोकम वृजेन्क्तौ रुद्रलोक अथाम व निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश की स्वभाव बढ़ाने वाले विमान के द्वारा रुद्र के लोक में गमन करता है तस्तु कपिलादे पर हित यदा दीय राजोत्री विष्णु सिंह विष्णुन्द्र राजन इसलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला अवश्य करना चाहिए जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है उसी समय उसके सिंगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं चंद्रभद्रधर उठत सिंह मूल यो सिंग तथा ब्रह्मां लाटे गो वृष की जन में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं शिवों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है कर्णजोरअश्नौ दें चपचसी सतिभास्कर दंतेषु मरुतवा जिह्वाजा वाक् सरस्वती रोमकूपेशु मुनिश्चरमंड प्रजापतिसु स्थिता वेदा संग पद क्रमाह दोनों कोनों में अश्विनी कुमार नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य दांतों में मरुदगण जिह्वा में सरस्वती रोमकूपों में मुनि चमड़े में प्रजापति एवं श्वासों में षड पद और क्रम सहित चारों भेदों का निवास है नासापूट स्थितगंधा पुष्पाणी सुरच अध सर्वे मुखे चाग्नि प्रति नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प नीचे के ओठ में सब वसुगण तथा मुख में अग्नि निवास करते हैं साध्यादेवास्थिता कक्षे ग्रीवाया पार्वती स्थिता पृष्ठ च नक्षत्रगणा ककुदेशे नम स्थल अपने सर्वतीर्था गोमूत्रे जाह्हनवी स्वयं अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमयी कक्ष में साध्य देवता गर्दन में पार्वती पीठ पर नक्षत्र के स्थान में आकाश अपान में सारे तीर्थ मूत्र में साक्षात गंगा जी तथा गोबर में आठ ऐश्वर्यों से संपन्न लक्ष्मी जी रहती है नासिकायाम सदा देवी ज्येष्ठावित भामि श्रोणी तटस्था पितरो नासिका में परम सुंदरी ज्येष्ठा देवी नितंबों में पितर एवं पूछ में भगवती रमा रहती है पार्श्योर्भ्यो सर्वे विश्व देवा प्रतिष्ठिता तिषिता शांत प्रीतः दोनों पसलियों में सब विश्व देव स्थित हैं और छाती में प्रसन्न चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं जानुजंघोरुदेशु पंचतिषंति वायव खुरम्यु गंधर्वा खुराग्रेशुच पन्नगा घुटनों और उर्वों में पांच वायु रहते हैं खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं चार सागरा पूर्णा एव प्रयोधरा रिमेधा क्षमा स्वाहा श्रद्धा शांति धृति स्मृति की दीप्ति क्रिया कांतिष्टिपुष्टिस्त दिशा प्रदं कपिलां सदा जल से परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों स्तन है रति मेधा क्षमा स्वाहा श्रद्धा शांति धृति स्मृति कीति दीप्ति क्रिया कांति तुष्टि पुष्टि संतति दिशा और प्रदिशा देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती है देवा पितृगण चापी गवाप सरसा गणा गंगाद्याह गंगाद्याथा देवा पितृगणचादा महासहा वेदोक्त विविधम स्तुवती हृषिताद्याधरा ये सिद्धा भूतास्तारा गण तथा पुष्पृष्टिच वर्संती च चर्षिता देवता पितर पितर्गंधर्वापसराय लोक द्वीप समुद्र गंगा आदि नदियां तथा तो अंगों और यज्ञों से संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गाँव की पूर्वक स्तुति किया करते हैं विद्याधर सिद्ध भूतगण और तारागण ये कपिला गौ को देखकर फूलों की वर्षा करते और हर्ष में भरकर कर नाचते लग जाने लग, लगते हैं ब्रह्मण उत्पादिता देवी वन्या कुण्डान महाप्रभा नमस्ते कपिले पुण्य सर्वदेव नमस्कृत कपिल सत्व सर्वतेथ मय शुभ वे कहते हैं संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमयी कपिला देवी तुम्हें नमस्कार है ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्नि अग्निकुण्ड से उत्पन्न किया है तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति महान है कपिला देवी समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं और तुम सबका शुभ करने वाली हो अहोरत्नमितम पुण्यम सर्व दुख उत्तम अहो धर्माजित शुद्धम यदमग्रम महाधनम यकाकाशस्थितास्ते तो सर्वदेवा जपंति चमस्तवता आकाश में खड़े होकर कहा करते हैं अहो यह कपिला गौरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है यह सब दुखों को दूर करने वाला है आहा यह धर्म से उपाय शुद्ध श्रेष्ठ और महान धन है देव युधिषिच देवदेव काल को पूजा ने पूछा दैत्यों के, के, के विनाशक देव देवेश्वर हव्य यज्ञ और कव्य श्राद्ध का उत्तम समय कौन सा है उसमें किन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और किनका परित्याग श्री भगवान वाच दैव पूर्वाणिकेयम पैतृक चापराणिक कालहीनम चान तदान राजी भगवान ने कहा युद्धि देवकर्म अर्थात यज्ञ पूर्वान्ह काल में करने योग्य है और पितृकर्म अर्थात श्राद्ध अपराह काल में ऐसा समझना चाहिए जो दान अयोग्य समय में किया जाता है उस दान को राजस माना गया है अवघुष्ट आना चार परामृष्टम सुना राक्षसम जिसके लिए लोगों में ढिढोरा पीटा गया हो जिनमें जिसमें से किसी असत्यवादी मनुष्य को ने भोजन कर लिया हो तथा जो कुत्ते से छू गया हो उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए या वनत पतिता विप्राजनोत्ता दैवी च पितृते राजन राजना सत्य राजन जितने पतित जड़ और उन्मत्त ब्राह्मण हो उनका देव यज्ञ और पितृयज्ञ में सत्कार नहीं करना चाहिए क्लीबा क्लीब प्ली चुष्ठी च राजयक्षमा चपस्मी चा चापि पितृनाहतिम नपुंसकृहारोक से ग्रस्त को राजयक्षमा तथा मृगी का रोगी भी श्राद्ध में आदर के योग्य नहीं माना गया है चिकित्सका देवल कायिणच्चा वैद्य पुजारी झूठे नियम धारण करने वाले पाखंडी तथा सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में सत्कार पाने के अधिकारी नहीं है गायका नर्तका सेवा प्लव का कथका योधिकाश्च्राद्धे न गवैये नाचने कूदने वाले बाजा बजाने वाले बकवादी और योद्धा श्राद्ध में सत्कार के योग्य नहीं है अनग्न ये विप्रा स्वनियात ये स्तेनाश्चापि विकर्मस्था राजना राजन अग्निहोत्र न करने वाले मुर्दाढ़ोने वाले चोरी करने वाले और शास्त्र विरुद्ध कर्म से संलग्न रहने वाले ब्राह्मण भी में सत्कार पाने श्राने नहीं माने जाते ये द्विजा पुत्रिका पुत्र श्राद्धे न जो अपरिचित हो जो किसी समुदाय के पुत्र हों अर्थात जिनके पिता का निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका धर्म के अनुसार नाना के घर में रहते हो वे ब्राह्मण भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं विप्रो हैंकर्ता वाणिज्य को श्राद्धे न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 कुछ मांगने आवे तो उन्हें दिए हुए दान का महान फल होता है एवं धर्मभता श्रेष्ठ ज्ञाता सर्वात्मना तदा श्रोत्रियाय दरिद्रा प्रयक्षाणे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर धनहीन और अपना उपकार न करने वाले वेदवेदता ब्राह्मण को दान करो दानम प्रियित श्रोत्याणाम से यिय तत्प्रयक्षस्वर्मज्ञ यक्ष थे तद अक्षय धर्मज्ञ यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो तो जो तुम दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता ब्राह्मण पसंद करते हो वही दान करो निरियम्छन ते तत्न स्वयधिष्ठि युधिष्ठिर अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो पर दृर तार पराभिमच का दारोक्ता वही निर्यम जो परा स्त्री का अपहरण करते हैं पर के साथ व्यवचार करते हैं और दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं वे भी नरक में पड़ते हैं सूचका संधि भेत्ता परद्रव्योपजीवि वर्णाश्रमाणाम जे बाह पाखंडाश्च पापिन उपासे दर कालया चुगलखोर सुलह की शर्त तोड़ने वाले पराय धन से जीविका चलाने वाले वर्ण और आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी पापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते हैं वे सब नरकगामी होते हैं छान तान दान तान कृषाण प्राग्यान दीर्घ कालम छह त्यजंत कृत्या जो मनुष्य चिरकाल तक अपने साथ रहे हुए सहनशील जितेंद्रिय दुर्बल और बुद्धिमान मनुष्यों को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं वे नरकघामी होते हैं बालानाम वृद्धान श्रांता नाम, नाम, नाम चापिय नरा अनवास्तमान्नम ते वही निरयामि जो बच्चों बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्यों को कुछ न देकर अकेले ही मिठाई खाते हैं उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है एते एते ये स्वर्गम समन प्राप्त चिर प्राचीन काल के ऋषियों ने इस प्रकार नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया है ये अब स्वर्ग में जाने वालों का दान वा धर्म ते ते जो दान तपस्या सत्य भाषण और इंद्र संयम के द्वारा निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं शत्रु श्रुतम पांडव ये प्रतिगृह स्ने पाण्डुनंदन जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते वे मनुष्य स्वर्ग गामी होते हैं मधुमान्यु निमृत्तावृत न स्वर्गकामि जो मधु मांस आशव अर्थात मदिरा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते हैं और पर स्त्री के संसर्ग से बचे रहते हैं वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं मातरम पितरम चश्रु सं चेह ना भ्रातृणाम स्वर्ग गामीन जो मनुष्य माता पिता की सेवा करते हैं तथा तो भाइयों के प्रति स्नेह रखते हैं वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं ये तो भोजन काले तो निर्यातातिथि प्रिया द्वाररोधम न कुरंते न स्वर्गामिन जो भोजन के समय घर से बाहर निकलकर अतिथि सेवा करते हैं अतिथियों से प्रेम रखते हैं और उनके लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग गामी होते हैं वैवाहिकम तो कन्याना दरिद्राणाम च ये नरा कार्यंति चकुर्वंती तेनरा स्वर्ग का मिनिन् जो दरिद्र मनुष्यों की कन्याओं का धनियों से ब्याह करा देते हैं अथवा स्वयं धनी होते हुए भी दरिद्र की कन्या से ब्याह करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं रसान बीजा ओषधीना तथा चाता हो पेता नर्गकामिद जो श्रद्धा पूर्वक रस बीज और ओषधियों का दान करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग कामी होते हैं क्षेमा च मार्ग सुसमी विषमा चर्चना चक्ष ते न स्वर्गका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 ये ग्राम्य धर्म विरतास्ते न स्वर्गाम जो अमावस्या पूर्णिमा चतुर्दशी अष्टमी इन तिथियों में दोनों संध्याओं के समय आर्द्रा नक्षत्र में जन्म नक्षत्र में विषु योग में और श्रवण नक्षत्र में स्त्री समागम से बचे रहते हैं वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं अभ्यक्य विधानमच नरक स्वर्गामिन